सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचान प्रवचन नंबर चौदाह शुभ अशुभ के पार भाग दो यदि परमात्मा सर्वव्यापी है सब में है तो कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए तब क्यों होती चोरी डके थी?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 इस तरह के बचकाने प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं लेकिन पूछा है तब तो तुम समझो जब पूछा है तो उत्तर मिलेगा पहली बात इस संसार में न कोई गलत काम कभी हुआ है ना होगा हो ही नहीं सकता असंभव है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 तो तुम समझोगे कि बड़ी प्यारी कहानी चल रही फिर बुरे से भी तुम नाराज नहीं हो तुम जानते हो वह भी अनिवार्य है रावण क्या अनुकंपा है इसलिए राम इतने प्रगड़ प्रगाढ़ होकर प्रगट हुए काले ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता है ना सफेद खड़िया से ब्लैक बोर्ड ना हो तो सफेद खड़िया से लिख ना सकोगे रावण ब्लैक बोर्ड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 यहाँ रामचंद्र जी सीता को लिए जा रहे हैं, यहाँ रावण जी पीछे लगे वो सीता को भगाने का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पूरी रामलीला हो रही तुम आते हो तुम बड़े बेचने में पड़ जाते हो तुम सोचते थे रामचंद जी बैठे होंगे सीता जी बैठी सीता जी चरखा चला रही होंगी, खादी बुन रही होंगी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 तुम सिंह को मारो तो खेल खेलने गए थे आखेट क्रीड़ा ऐसे तुमने नाम बना रखे और जब सिंह कभी शिकार कर जाए तो नरभक्षी क्यों साहब उनको भी कुछ खेलने दोगे कि नहीं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 साक्षी के लिए कुछ बुरा नहीं कुछ भला नहीं सब लहरें और सब एक की ही लहरें तुम पूछते हो और अगर वही कराता है सब कुछ तो फल भी वही क्यों नहीं भोगता है? तुम क्या सोचते हो तुम भोग रहे वही भोग रहा है कराता भी वही भोगता भी वही करता भी वही भोगता भी वही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 सब पोछ हो जाता खेल का मज़े चला जाता उसके डंक में रखा है जहर कि दे जाए मजा तुमको मगर वही है वही जहर है वही अमृत है जरा सा कांटा चुभ जाता और तुम्हें सवाल उठने लगते हैं। बड़े दार्शनिक सवाल तुम सोचते हो कि कांटा क्यों चुभा अगर परमात्मा सर्वव्यापी तो कांटा क्यों चुभा कांटे में भी वही चुभ रहा है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 और मंदिर जाने वाला सोचता है सब मजेते गिर जाए अगर तुम इस तरह सोचोगे तो तुम पाओगे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ठीक मानने वाले सारे लोग राजी हो जाएं, या गलत मानने के लिए सारे लोग राजी हो जाएं। परमात्मा किसकी सुने मैंने सुना है कि पहले वो यहीं जमीन पर रहता था बीज बाजार में ही रहता था मगर लोगों ने उसे बहुत परेशान कर दिए